एक अच्छा दिन एक अच्छे दिन लोमड़ी घने जंगल में घुसी जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचने तक लोमड़ी प्यास से बेहद बेचैन हो गई वहां उसने बूढ़ी औरत की दूध की बाल्टी रखी देखी बूढ़ी औरत आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने गई थी इससे पहले कि बूढ़ी औरत वापस आती लोमड़ी ने सारा दूध पी डाला बूढ़ी औरत इतनी गुस्सा हुई उसने लोमड़ी की पूछ पकड़ी और उसे चाकू से काट डाला फिर लोमड़ी रोने लगी कृपया बूढ़ी औरत मुझे मेरी पूछ वापस दो पूछ के बिना मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंसेंगे पहले मुझे मेरा दूध वापस दो बूढ़ी औरत ने कहा फिर मैं तुम्हारी पूछ वापस सिल दूंगी उसके बाद लोमड़ी ने अपने आंसू पोछे और एक गाय को खोजने चली प्रिया गाय लोमड़ी ने भीख मांगी कृपया मुझे थोड़ा दूध दो ताकि मैं उसे बूढ़ी औरत को दे सकूं ताकि वो मेरी पूछ दोबारा सिल दे गाय ने उत्तर दिया अगर तुम मेरे लिए कुछ घास लाओगी तो मैं तुम्हें कुछ दूध जरूर दूंगी लोमड़ी खेत के पास गए और उसने कहा अरे सुंदर खेत मुझे कुछ घास दो मैं उससे गाय को दूंगी फिर वो मुझे कुछ दूध देगी तब मैं बूढ़ी औरत को दूध वापस करूंगी ताकि वो मेरी पूछ सिल दे और मैं अपने दोस्तों के पास वापस जा सकूं खेत ने कहा ठीक है पर पहले तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ लोमड़ी भागकर झरने के पास गये और उसने उससे कुछ पानी की भीख मांगी तब झरने ने जवाब दिया अच्छा पहले तुम एक जग लाओ लोमड़ी को एक सुंदर युवती मिली अच्छी युवती लोमड़ी ने कहा कृपया मुझे अपना जग दो ताकि मैं खेत के लिए कुछ पानी ला सकू खेत मुझे गाय के लिए खाने के लिए कुछ घास देगा गाय मुझे दूध देगी फिर बूढ़ी औरत मेरे पूछ से लेगी ताकि मैं फिर से अपने दोस्तों के पास लौट सकूँ युवती मुस्कराई पहले तुम मेरा एक नीला मोती लाओ उसने कहा फिर मैं तुम्हें अपना जग जरूर दूंगी डोंगरी दौड़ी, दौड़ी दौड़ी एक फेरी वाले के पास गई और उसने कहा सड़क के नीचे एक सुंदर युवती खड़ी है अगर तुम मुझे उसके लिए एक नीला मोती दोगे तो तुमसे प्रसन्न होगी और मुझसे भी खुश होगी फिर वो मुझे अपना जग देगी ताकि मैं खेत को कुछ पानी पिला सकूं फिर खेत मुझे गाय के लिए कुछ घास देगा और, औरत के लिए कुछ देगी और फिर बुढ़ी औरतरी वाले पर की चतुराई और असर नहीं पड़ा जवाब दिया पहले तुम मुझे अंडा ला कर दो फिर मैं तुम्हें एक नीला मोती दूंगा फिर लोमड़ी दौड़ी दौड़ी एक मुर्गी के पास गई मुर्गी प्यारी मुर्गी कृपया मुझे एक अंडा दो फिर फेरी वाला मुझे नीला मोती देगा फिर युवती मुझे अपना जग देगी जिसमें मैं खेत के लिए पानी लेकर जाऊंगी खेत गाय के लिए खेत गाय के खाने के लिए कुछ घास देगा गाय मुझे दूध देगी और फिर दूध के बदले में बूढ़ी औरत बदले में बूढ़ी औरत मेरी पूछ वापस सिल देगी मुर्गी ने कहा अगर तुम मेरे लिए अनाज के कुछ दाने लाओगी फिर मैं तुम्हें अंडा दूंगी लोमड़ी अवताश हो गई थी इसलिए चक्की वाले के पास पहुंचते ही वो रोने लगी अरे दयालु चक्की वाले कृपया मुझे थोड़ा सा अनाज दो उसके बदले में मुझे अंडा मिलेगा अंडा फेरी वाले को देकर मुझे एक नीला मोती मिलेगा उसके बदले में मुझे जग मिलेगा जिसमें मैं खेत के लिए पानी लेकर जाऊंगी फिर खेत की घास गाय को दूंगी गाय मुझे दूध देगी जो मैं बूढ़ी औरत को दूंगी फिर बूढ़ी औरत मेरी पूछ सी लेगी नहीं तो मेरे सभी दोस्त मुझ पर चक्की वाला एक हालत पर लोमड़ी को मुर्गी के लिए कुछ अनाज के दाने दिए मुर्गी ने उसे कांडा दिया फिर फेरी वाले ने उसे एक नीला मोती दिया फिर युवती ने उसे पानी के लिए अपना जग दिया पानी के बदले में खेत ने गाय के लिए कुछ घास दी उसके बाद गाय ने लोमड़ी को कुछ दूध दिया लोमड़ी लौटी और उसने बुढ़िया को दूध दिया फिर गुड़िया ने सावधानी से लोमड़ी की पूछ सही जगह पर सिरी उसके बाद लोमड़ी जंगल के दूसरी ओर अपने दोस्तों से मिलने के लिए भागी समाप्त